हम सो जाते हो सपना देखते हो तो बड़ा विशाल दिखता है लेकिन जिसकी सत्ता से दिखता है उसके आगे वो तीन खेकिनाई भी नहीं न जाने से जगत कितनी बार बन बन के नाश हो गए लेकिन जिसकी सत्ता से रात को सपना बनता है उस सत्ता का पता नहीं होता उसलिए सपने का जगत बड़ा लगता है और सत्ता नहीं बाजती सत्ता का ख्याल आ जाए तो ऐसे जगत तो रोज़ मन बन के चले जाते सौपने में ऐसे ही चेतन सत्ता के आगे ये जगत कुछ भी नहीं है जो सिनेमा के अंदर बैठे हैं अंधेरे में तो पर्दे का जगत बहुत बड़ा लगता है बाहर आ जाओ तो सिनेमा क्या होता है थिएटर क्या होता है तो उसके पर्दे पर चलचित्र क्या कीमत रखते हैं सिनेमा थिएटर में देखोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा दुनिया दिखेगा एक पर्दे पे आकाश में आ जाओ गगन मंडल में जहाज में मुसाफिर करो दो तो थिएटर इतना लगेगा एक ईट पड़ा है हम देखते हैं जहाज में जब जाते हैं ना तो मकान देखते तो हंसी आ जाती गे नाव लेकर गए डैम पर दो घंटे चालीस मिनट लगे पानी का बहाव भी था बड़ा परिश्रम भी हुआ तो यहाँ से बैठे बॉम्बे जा रहे थे जहाज़ उठा तो नज़र पड़ी कि नीचे तो डैम है बस जहाज़ उठा और निहारा तो ये वासना डैम हल्के साधनों में ओ डैम भी बड़ा लगता दूर लगता है बढ़िया साधन से देखो तो जरा सा ऊपर उठो तो, तो ये डैम वासना डैम यहाँ से 16-17 किलोमीटर है ऐसे ही अपने आत्मविचार में देखो तो जगत अति तुच्छ बासता है समाधि में देखो तो जगत का कोई गंध नहीं जब रक्षता से देखते हैं मोह ममता से देखते हैं तो तेरा मेरा ये बड़ा लंबा छोड़ा लगता है जब ईश्वर को देखते हैं आत्मा को देखते हैं उसकी सत्ता को देखते हैं तो कुछ नहीं तिनखे गिन है इसलिए बड़े बड़े सम्राटों ने राज छोड़ दिया उस आत्मा राज को पाने के लिए लोग बोलते हैं बड़ा राज था लेकिन उनको जो आत्मा राज मिला उसके आज वो राज कुछ नहीं हो एकांतवास मौन प्राणायाम नियम और उत्साह कईयों को अच्छी जगह मिलती है पवित्र जगह मिलती है जहाँ महान बनने की संभावना है वहाँ भी वैसे ही रह जाते हैं और कई तो प्रतिकूलता में भी महान बन लेते हैं तो जब तक रुचि नहीं होती परमात्मा में तब तक, तक अनुकूलता मिल जाती तो भी आदमी उपयोग नहीं कर सकता है तो पहली शर्त है कि रुचि होना चाहिए परमात्मा प्राप्ति की रुचि होना चाहिए परमात्मा के राज्य में पहुंचने की रुचि होनी चाहिए रुचि गोपीचंद की थी तो गुरु ने डांटा फटकारा धिकार दिया तो भी गोपीचंद डटा रहा रुचि नहीं है तो गुरु पुस्कारते तो भी हम लोग भाग जाते आत्म पद में रुचि होना चाहिए अविवेक के आदमी को संसार में रस आता है और परम विवेक के आदमी को परमात्मा शांति में रस आता है नियमित जप और प्राणायाम करें भले एक घंटा आधा घंटा ही निश्चित आसन पर बैठ, निश्चित समय पर बुद्धि सात्विक हो जाएगी मन पवित्र होने लगेगा शरीर निरोग होने लगेगा राग के बिना द्वेष के बिना चिंतन होता है उस चिंतन का नाम मनोराज अज्ञानिकों में ऐसा होता है किसी वस्तु में राग होता है तो चिंतन होता है किसी से द्वेष होता है तो उसका चिंतन होता है और कभी कभी राग द्वेष नहीं होता है मन में फिर भी मन की पट्टियाँ चलती रहती उसको है उसको मनोराज बोलते हैं इसलिए ओम करके उस पट्टी को काट दिया जाता है फिर एडजस्ट हो जाती है फिर काट दो गैप पड़ जाती है उस पट्टी की खाली जगह बढ़ जाती है खाली जगह जो है ब्रह्म है बिना विचारों की जो जगह है ना ब्रह्म है निंद्रा न हो तंद्रा ना हो जागृत ना हो निंद्रा भी ना हो जागृत भी ना हो सपना भी न हो तंद्रा भी ना हो लय रसास्वाद मनोराज भी न हो बाकी की जो अवस्था है वो ब्रह्म है निद्रा तंद्रा लय मनोराज रसासवाद ये न हो अपने उस यार को पर मिलने के सिवा और किसी से मिलोगे तो बिछड़ जाओगे अपने आप को खोजे भी और किसी को खोजोगे तो विक्षेप होगा चलिए अपने को खोजो कि तुम कौन कहा से आए आखिर कहाँ जाओगे खोजते खोजते पता चल जाएगा कि आत्मा है ये देह तो छोड़ जाएंगे जल जाएगा देह जल जाएगा तो धन कहाँ रहेगा <laughs> मिलकत कहां रहेगी दे? देह के संबंधी कहाँ रहेंगे कब तक रहेगी इंद्रियों के रास्तों को रोको बाबा बहुत हो गया कब तक गटर में घूमोगे अब आत्मरूपी शिखर पर चढ़ो हाँ गटर में फिसलना सुगम होता है शिखर पर चढ़ना ज़रा कठिन होता है लेकिन शिखर का अपना सौंदर्य है अपनी हवाएं हैं अपनी खशबू हैं अपनी विशाल दृष्टि है गटर में तो विशाल दृष्टि वाला भी कुंठित हो जाता है दुर्जन का संग करता है तो सज्जन भी दुर्जन हो जाता है इंद्रिया बड़ी दुर्जन है इंद्रियों के भोग में जितना अधिक पड़ेगा उतना बुद्धि कुंठित हो जाएगी मन विक्षिप्त हो जाएगा, आत्मा के शिखर पर जितना भी चढ़ेगा उतना बुद्धि विशाल हो जाएगी मन प्रसन्न हो जाएगा प्रभु के गीत गूंजने लगेंगे फिर तुम प्रभु हो जाओगे प्रभु के गीत और तुम दो न रहोगे तुम्हारे गीत प्रभु के गीतों में प्रभु के गीत तुम्हारे गीतों में तुम्हारे दिल रुकी सितार से प्रभु का सास निकलेगा दुखो तो दे ईश्वर है आनंद स्वरूप है चैतन स्वरूप है ऐसा अनुभव करो अपने आप में डूबो बाहर के सुख के पीछे कब तक गुलामी करोगे कब तक जख मारते रहोगे कब तक दिनहीन बनते रहोगे अपना असली राज्य छोड़कर भिखारियों का कटोरा कब तक लेकर घूमोगे ये मिल जाए तो ठीक ये हो जाए तो ठीक इतना खा लूँ तो ठीक इतना देख लूँ तो ठीक पहले अपने को देख ले फिर देख लेना सर ए मूर्ख इंसान रात दिन तो भटक रहा है तूने क्या खोया है क्या पाना है इस जगत से तुझे जो भटक रहा है तेरा खजाना तेरे पास है तो अपने खजाने की ओर देख हे तालबे बे मंजिलें हे ताल बे मंजिलें मंजिल किधर देखता है दिल ही तेरी मंजिल है तो दिल की ओर देख मंजिल के तालिब सुख के तालिब तो सुख की दर ढूंढता है तेरे दिल में सुख का दरिया लहरा रहा है अपने दिल की ओर देख बाहर कर, की आंख बंद कर भीतर की आंख खोल ताल मंजुल मंजुल किधर देखता है दिल ही तेरी मंजिल है तो अपने दिल की ओर देख मकान दुकान राज्य धन शरीर बिगड़ जाए लेकिन दिल नहीं बिगाड़ना चाहिए दिल नहीं बिगाड़ना चाहिए ओम ओम ओम ओम क्योंकि दिल में दिल भर रहता है बुद्धि एक निश्चय करती है और दिल दूसरा कुछ कहता है तो बुद्धि की बात हटा दो दिल की माने क्योंकि दिल आत्मा के निकट रहता है बुद्धि की अपेक्षा तो दिल की आवाज़ सुन तो क्या चाहता है गहराई से सुन पवित्रता से सुन दिल के आवाज और मन की कल्पनाओं में फर्क दिल तुम्हारा नीरव शांति और प्रेम आनंद चाहता है रजोत्तम गुण से आक्रांत जो मन है वो संसार की कीचड़ चाहता है बुद्धि जब उसमें सहमति देती है तो कीचड़ के तरफ जाता है और बुद्धि शुद्ध होती है इनकार करती है मन को फटकार देती है सहयोग नहीं देती बुद्धि मन को सहयोग नहीं देती तो इंद्रियां विचारी ठप हो जाती इसलिए आर्यों ने हमेशा बुद्धि को शुद्ध करने पर जोर दिया है बुद्धि शुद्ध होगी तो व्यवहार शुद्ध होगा शुद्ध बुद्धि के लिए परमात्मा का नाम जप ध्यान प्राणायाम ये सब शुद्ध बुद्धि करने के उपाय हैं। शुद्ध बुद्धि में ब्रह्मानंद लगता है जैसे शरीर में तो सारा चमड़ा है ही है फिर भी जीवा पर ही मिठास आती है जीव और होठों पर ही मिठास का स्वाद आता है मुंह में ही मिठास आती है है तो वहाँ ही लेकिन वहाँ मिठास को पकड़ने का स्वाद को पकड़ने का खास जगह है वैसे ईश्वर तो है सर्वव्याप्त तो। आपके रोम रोम में ईश्वर जितना है हृदय में है जब शुद्ध हृदय होता है वहाँ उसका अनुभव होता है ऐसे मुंह खुलता है तब तो मिठास का अनुभव होता है ऐसे अशुद्धि रूपी कंकड़ पत्थर हट जाते हैं अशुद्धि रूपी पर्दा हट जाता है तो अब का स्वाद आता है और अपने को देव मानना बड़े में बड़ी अशुद्धि है जगत को सत्य मानना बड़े में बड़ी अशुद्धि है भोगों से मेरे सुख मिलेगा ये बड़े में बड़ी अशुद्धि है नालायकी है अज्ञान है मन का भोगों में सुख बुद्धि जगत में सत्य बुद्धि देह में अहम बुद्धि ये अशुद्धि के कारण है आत्मा में अहम बुद्धि जगत में मिथ्या बुद्धि और भोगों में विरक्तता बुद्धि ये शुद्धि के लक्षण है ओम यदि गहराई से चिंतन करो ना तो आपको लगेगा कि जगत सपना है और व्यर्थ है जैसे रात्रि का स्वप्न चालू स्वप्न उस समय सत्य भाषता है जगने पर मिथ्या हो जाता है ऐसे ही ज्ञान की आंख से जगोगे तो ये जगत मिथ्या हो जाएगा थोड़ा ही विवेक करो तो भी मिथ्या दिखता है बचपन मिथ्या जवानी मिथ्या बीत गई कल की बात आज बीत गई स्वप्न तुल्य हो गई नदी पर्वत नाले जंगल जहाँ बस्तियां थी वहां उजाड़ हो गया जहाँ उजाड़ थे वहां बस्तियां हैं जहाँ खड्डे थे वहां पर्वत निखर आते हैं जहाँ पर्वत थे वहाँ समुद्र लहरा रहे हैं चांद सफर में सितारे सफर में दरिया सफर में दरिया के किनारे सफर में हम सफर में तुम सफर में कहीं साधक ये सारा जहाँ सफर में है सपने का चित्र कैसे एक जैसा रह सकता है गहराई से देखो सब सफर में सब बदल गया बदलता जा रहा है कहीं बस्तियाँ हो गई कहीं सड़कें हो गई और कहीं सड़कें उजाड़ हो रही रोज प्रति पल प्रति सेकंड सब बदला जा रहा है तुम्हारे शरीर के कण बदले जा रहे सत्य तो वो है जो कभी नहीं बदलता जरा विवेक से देखे तो भी जगत मिथ्या दिखता है लोभी की आँख का प्याला कभी नहीं भरता इस मिथ्या जगत के सुख में ही अपने को खो डालता है और कल्पनावादी की कल्पना का भी अंत नहीं आता ईश्वर ईश्वर करके भटकता रहता है वो बिना नाम के नामी को खोज रहा है ईश्वर के ईश्वरत्व को जानू भारतीय दर्शन कहता है ईश्वर एक है और वही भारतीय दर्शन कह रहा है उसी दर्शन के तरफ ले जाने वाले ऋषि कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य भगवान शंकर भगवान विष्णु भगवान सूर्य फिर अनेक भगवान कह रहे हैं कि वो अनेक में है है एक लेकिन जहां प्रगट हुआ वहां अनेक में उसी का नाम है अनेक नाम उसी के हैं शिव में वही भगवान है वशिष्ठ में वही भगवान है विष्णु में वही भगवान है उनको सदा प्रत्यक्ष है उसलिए वो भगवान है उस तत्व में उस असलित्व में मैं बुद्धि नहीं हुई उसलिए तुम अपने को अज्ञानियों के वचनों के अनुसार कुछ मान रहे हो वरना तुम भी वही भगवान हो भरण करने की सत्ता वो तुम हो गमन आगमन का सत्ता तुम हो वाणी को स्पोर् की सत्ता तुम हो न ना करते भी जो बचता है वो तुम हो सीधी तो बात है अब अपने को न मानो तो तुम्हारी मर्जी शास्त्र कहते हैं सर्व खदम ब्रह्म सच कुछ सब जगह वो ब्रह्म है परमात्मा है व्यापक है हरि व्यापक सार्वत्र समाना लेकिन तुमको इस चैतन्य में प्रेम होगा तो प्रगट होगा अग्नि तो लक्कड़ में पूरी भरी हुई है लेकिन जहाँ से प्रगट होती है वहाँ उसकी विशेषता दिखती है hmm, बलवानल जल में रहता है लेकिन अप्रगट है सामान्य रूप में है उसका कोई विशेष फायदा नहीं मिलता लकड़ी में अग्नि है लेकिन सामान्य रूप से है जब प्रकट होती तो उसका प्रकाश और तेज मिलता है ऐसे ही तुम सामान्य रूप में तो हो चेतन भगवान हो लेकिन पता नहीं इसलिए लाभ नहीं उठा पाते हमें पता चल जाए आज तक जिसको दूर मान रहे थे पता नहीं चल रहा था तो ईश्वर ईश्वर कह रहे थे मेरा नाम ही वही था पता नहीं चला तो समझ रहे हैं ईश्वर हैं कहीं हमसे दूर है जब आप खो गए तो पता चलेगा कि मेरा ही नाम ईश्वर था ये आपा बाहर का आरोपित था सुन सुन कर माना था मैं करशन भाई हूँ मैं जमदादास हूँ मैं मफत लाल मैं आशाराम हूँ मैं केवल राम हूँ केवल राम तो हो लेकिन इस शरीर को लेकर नहीं तुम केवल ही राम हो आशाओं के राम तो हो आशाओं के दास नहीं आशाओं के तुम आधार हो लेकिन शरीर को लेकर नहीं तुम्हारी असलियत को लेकर ओम ओम ओम ओम मुफत में लाल तो हो तुम मुफत लाल हो तुम पैसों से नहीं मिल सकते हो तुमको पाने के लिए रकम की जरूरत नहीं है तुम मुफ्त में ही प्राप्त हो स्वाभाविक ही प्राप्त हो इसलिए तुम्हारा नाम मफत लाल है <laughs> ओ ओ ओ तुम्हारा देह तो परिश्रम से प्राप्त हुआ माता पिता के चालीस दिन के परिश्रम तुम्हारे खाने पीने के जीने के परिश्रम तो देह का नाम मफत लाल रख दिया सच पूछो तो तुम ही लाल हो और सहज में प्राप्त हो मुफ्त में मेहनत से जो मिले वो माया है सहज में जो मिले वो मालिक है मुफ्त में जो मिले वो लाल है जो परिश्रम करके प्राप्त हो अंत में रहे नहीं और होते समय भय शोक और चिंता दे इसका नाम माया इसका नाम माया और जो कोई परिश्रम किए बिना स्वाभाविक मिले मिलने की खबर देते ही बेड़ा पार कर दे मिले तब भी निर्भय और सम्राट बना दे और जो कभी फिर छूटे नहीं कभी दिन न बनाए इसका नाम परमात्मा है कभी दिन न बनाए इसका नाम परमात्मा है तो बोले भगवान को पाने के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है बाबा जी भैया मेरे भगवान को पाने के लिए परिश्रम नहीं है ईश्वर को पाने के लिए कत ही परिश्रम करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो कचरा पट्टी हमने भर रखा है ना जो बेवकूफी भर रखी है जन्मों की उसको हटाने के लिए मेहनत है ईश्वर को पाने के लिए तिनका भर उठाने की भी मेहनत नहीं वशिष्ठ कहते हैं राम जी फूल पत्ते और टाँस तोड़ने में परिश्रम है फूल के मर्दन करने में भी परिश्रम है आशाराम कहते हैं कि चाय का कप बना हुआ रिकेबी में उलेटना भी कोई परिश्रम है कप को उठाकर रकाबी से बाहर रखना भी कोई परिश्रम है अरे निदान और तो क्या, का, चाय का घूंट भरना भी कोई परिश्रम है क्योंकि चाय चाहिए रिकाबी चाहिए बनाने वाला चाहिए हाथ में आनी चाहिए फिर तुम्हारा मुंह झुकना चाहिए रिकेबी तुम्हारी और आना चाहिए तब एक घूंट भर पाते हो उसमें इतना भी नहीं केवल तुम्हारी नादानी छूट जाए तो बस वही वो है हिंदू को ईसाई को पारसी को पटेल को मनुष्य देखना हो तो कितनी देर केवल जो मन बैठे हुए ऊपर ऊपर का सब वो छोड़ दो तो पहले तुम मनुष्य हो बाबा बाद में तुम हिंदू ईसाई पारसी मुसलमान पटेल सिंधी गुजराती पहले तुम मनुष्य हो ऐसे ही तुम पहले ब्रह्म हो बाद में जीव फिर जात पात ये सब बेवकूफी बाद में व्यवहार चलाने मात्र की है तो भगवान पाने के लिए परिश्रम नहीं है बेवकूफी छोड़ने के लिए परिश्रम है ईश्वर के पास आने के लिए परिश्रम नहीं है ईश्वर से जितने दूर चले गए हैं ख्यालों से उन ख्यालों को हटाने के लिए परिश्रम है मैंने क्या वैसा अंधा भी नहीं कर सकता है मैं करू तेव आंधड़ोपण नहीं करे हो घर मा खोई बैठो तो घर बंदगी का था कसूर बंदा मुझे बना दिया मैं खुद से था बेखबर तभी तो सर झुका दिया वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था आता न था नजर तो नजर का कसूर था ये तुम्हारे गीत होंगे अभी तो संतों के सुनाई पड़ते न बाद में तुम्हारे हो जाएंगे अष्टावकर बोलते हैं तब अष्टावक्र के वचन है लेकिन जनक इतना सतपात्र है कि घड़ी भर के बाद अष्टावक्र का अनुभव जनक का अनुभव हो जाता है अब जनक की उसमें गंध जनक का सुहास जनक का अनुभव उसमें मिश्रित हो जाता है बन जाता है सतशास्त्र अष्टावक किसी मूर्ख के आगे बोलते तो गीता न पैदा होती है किन जनक के आगे गीत गाए हैं उसलिए गीता का जन्म हो गया वशिष्ठ जी ऐसे ही कोई देहात्मवादी के सामने बोलते तो शायद योग वशिष्ठ जैसे पवित्र ग्रंथ का निर्माण न होता लेकिन पूर्ण अधिकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हे रघुच फुल के चंद्रमा शिष्य में जो लक्षण चाहिए वो सब तुम्हें है त्याग है इंद्रिय संयम है सरलता है नम्रता है विवेक है वैराग्य है शर्त संपत्ति और मोक्ष की तीव्र इच्छा है तुम्हारे में साधक में जो लक्षण चाहिए वो तुम में है और गुरु में जो लक्षण चाहिए वो मुझ में है मैं भी परम गुरु हूँ मुझे अपना स्वरूप हस्त मल लक्वत भासता है मेरी सदा स्वरूप में निष्ठा है देह में निष्ठा नहीं देह में ममता नहीं देह में अहम नहीं इसलिए राम जी काम बन जाएगा और बन गया राम जी कहते हैं कि भगवान अब मानो दूसरा ही वशिष्ठ हूं मुझे तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी शोक संयुक्त भासता है मैं इतना आनंद का दरिया हो गया ब्रह्मा का सुख क्या होता है बाह्य विष्णु जी का पद क्या होता है विष्णु तत्व तो मेरा ही स्वरूप है लेकिन विष्णु का पद क्या होता है शिव का पद क्या होता है वे तो एक गुण के माया के अधिष्ठाता हैं, लेकिन माया जिससे फूर्ती वो मैं स्वयं महेश्वर हूं क्या मजे की खबर है वाह वाह क्या शुभ समाचार है ओम ओम ओम ओम सती शीतला आंडा ठार बेड़ा तार पंखा हाँकते रहो सती शीतला को राजी करते रहो लेकिन सती शीतला तो तुम्हारी आत्मा है उसको राजी कर लिया ना तो ऊंट पर बैठने वाली देवी और गधे पे बैठने वाली देवी और हंस में बैठने वाली और और वाहनों पर बैठने वाली देवियां तुमको देकर प्रसन्न हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा है कि परम प्रसन्न परम आनंद और वे तुम्हारे स्वरूप की सत्ता से ही तो देवियां हो भासती है अब उनको तुम अपना स्वरूप नहीं जानते तो उनको कुछ विशेष समझते हो और अपने को तुच्छ समझते हो अपने को देह समझते हो तो तुम तुच्छ हो ही हो इसमें कोई शक नहीं और यदि अपने को चैतन्य समझते तो तुम परमात्मा हो ही हो इसमें शक करना मूर्खों का काम है अब आगे लोग शक करते हैं जिस दिल में अपने परमात्मा होने में शक हो उस दिल को पिस्तौल लगा दो अच्छा रहेगा वो कोई दिल है वो तो धोकनी है अपने ईश्वरत्व में अपने आत्मा में अपने चैतन्य होने में तुम्हें शक हो रहा है अच्छा तुम चैतन्य नहीं हो तो क्या हो जड़ हो जड़ को पता है मैं जड़ हूं नहीं कि मैं मनुष्य हूं कहा है कि बाबू ये दिख जो दिख रहा है बाबा वो मैं हूं जो दिख रहा है उसको पता है वो मैं हूं जो दिख रहा है उसको पता है मैं यू नहीं तो कौन बोलता है बाबा जी मन की सत्ता से बोलता है इंद्रियों का सहारा लेकर मन इंद्रियों का उपयोग करता है जीवा का तब ये बोलता है मैं हूं ये अच्छा तो मन की सत्ता लेकर बोल रहा है इंद्रियों का उपयोग करता हुआ तुम्हारा शरीर बोलता है ठीक है तो मन को अपनी सत्ता है जो इंद्रियों को सत्ता देता है मन को अपनी सत्ता है मन कभी कैसा कभी कैसा ये तुम जानते हो मन बदलता है बुद्धि के निर्णय बदलते हैं इन बदलने वाले को भी कोई देख रहा है कि नहीं बोले हा बाबा देखता तो है वो कौन है बोले वो मैं हूं तो वो तुम हो कि शरीर तुम हो ये तुम जरा ढूंढ के आ जाना ओम ओम ओ गहराई से सोचना सत्संग सुनकर फिर कहीं झंझट में मत पड़ जाना सत्संग सुनकर अपनी गहराई में खो जाना तो पता चलेगा कि ऋषियों का अनुभव कितना तुम्हारे अनुभव के साथ जुड़ा है तुम्हारा अनुभव और जो जिनका अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय है उनके अनुभव में कितना दूरी है जरा खोजो जब ऋषि का वचन आपका वचन हो जाए ऋषि का अनुभव आपका अनुभव हो जाए ईश्वर का अनुभव आपका अनुभव हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आज दिन तक जक मारे थे संसार में आज दिन तक जो भी समझा सोचा सुना देखा है सब बेवकूफी के ही अलग अलग नाम हैं, जिसे देखा जाता है सोचा जाता है समझा जाता है उसको नहीं समझा उसको नहीं देखा बाकी सब देखा धूड़ पड़ी उस पर ऐसा आपको अनुभव होगा जैसे महान दरिद्र को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया जाए उसको आश्चर्य हो जाएगा दस पांच का ब्लब जलता हो घर में उस घर में सूर्य उतर आए दस बाय आठ का जिस रसोड़े में आकाश है उस रसोड़े में पूरा आकाश आ जाए तो दिवाली दिखती ही नहीं है पलायन हो जाती ऐसे जब बोध होगा तो ये कल्पनाओं की सत्यता तुमको दिखेगी नहीं मैं देव हूं मेरी ये जात है मेरा ये मुधन है मेरा ये मकान है ये मेरे कर्म हैं ये मेरे शुभ हैं ये मेरे अशुभ हैं ये सारी दीवाले ईंटे चूना चढ़ सब गायब हो जाएगा रेती के कण सब हवा हो जाएंगे जब तुम्हारे रसोड़े में पूरा आकाश उतर आएगा हकीकत में तो अभी भी तुम्हारे रसोड़े में आकाश है उसीलिए तो रसोड़ा है आकाश न होता तो रसोड़ा कैसे होता है? ऐसे अभी भी तुम्हारे देह में भी तो वही चैतन्य आकाश है इन देह भाव हटा दो तो तुम विशाल गगनगामी जो पक्षी हैं उनके भी अधिष्ठाता हो हवाई जहाज तुम में ही उड़ रहे हैं तुमको अनुभव हो जाएगा बाबा जी हवाई जहाज हम में उड़ रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल सूर्य भी तुम्हें ही खड़ा है चांद भी तुम में ही चमक रहा है तारे तुम में टिमटिमा रहे हैं ब्रह्मांड तुम ही में बन बन कर नाश हो रहे हैं ऐसा तुम्हारा स्वरूप है तुम पागल हो कि नहीं हार मास के देह को मैं मानकर अपनी असलियत को खो बैठे हो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्ही में राज बना रहे हैं लेकिन उनको अपने अहम में हैं। है तुमको देह में अहम है इसलिए तुम सुकड़ जाते हो डरते हो कि ये कैसे कर सकते हैं ऐसा कहोगे तो ब्रह्मा विष्णु नाराज न होंगे तुम्हें आलिंगन करने को उत्सुक हो जाएंगे ऐसा यदि तुम अनुभव करोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए तुम्हें गिड़गिड़ाना न पड़ेगा ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी संगति कर लेंगे कि आज ये हमारा स्वरूप हो गया है जीव शिव रूप हो गया है बड़े में बड़ी उनकी प्रसन्नता हो जाएगी बड़े में बड़ी उनकी पूजा हो जाएगी सजाती विचार वाले में सम्मति होती प्यार हो जाता है कुटंब में यदि विजातीय विचार है तो दुश्मनाट हो जाती है और दूरी वाले व्यक्तियों में भी यदि सजातीय विचार है तो प्रेम हो जाता है उसकी संपत्ति आपकी हो जाती है ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के पद फिर आप ही के पद हैं सच पूछो ब्रह्मा विष्णु महेश और आप देखने भर को आप हैं और वे हैं वरना फिर अब मुझे चुप होने के सिवा कुछ नहीं आता ओम ओम ओम ओ, ओ, ओ, ओ, ओ. राज समझ में तो आता है समझाया नहीं जाता है ये राज समझ में तो आता है समझाया नहीं जाता है इसलिए ऋषि चुप हो जाते हैं फिर भी उसके इर्द गिर्द के इशारे करते हैं ऋषि बोलते रहते हैं जीवन भर जिसके लिए बोलना असंभव है उसी के लिए बोलते रहते हैं बोलते बोलते कितना ही बोल डालते हैं फिर भी वो समझते हैं कि कुछ चुप गए फिर बोलो कुछ रह गया फिर बोलो फिर बोलते हैं बोलते बोलते बोलते फिर बोलते कि बोलने की गुंजाइश नहीं चुप होते, फिर भी दिखता कि कुछ रह गया क्योंकि वो पूर्ण है पूर्ण के लिए कितना भी बोलो तो अपूर्ण ही रह जाता है कितना भी समझाओ फिर भी अपूर्ण ही रह जाता है इसलिए आखिर ऋषि ने यह अनुभव किया होगा कि पूर्ण मदह पूर्ण पूर्णात पूर्णचते पूर्ण से पूर्णमादाय ऐसा करके ही अपने को संतोष किया होगा ऐसा करके ही अपने को विश्रांत किया होगा अपूर्ण कान अपूर्ण वाणी अपूर्ण इंद्री अपूर्ण मन और खबरें दे रहे हैं पूर्ण की इनमें वो पूर्ण आएगा नहीं लेकिन इन पूर्ण का ये चिंतन करते करते पूर्ण में खो जाते हैं तुम अपनी कुहाड़ी इस पेड़ पर मारो ये विधि वाक्य है इस लक्कड़ पर मारो उस पटिया पर मारो ऐसे करते करते तुम्हें स्टेनलेस स्टील का जो थंबा है वहां पर बोलते हैं कि तुम्हारी कुहाड़िया मारो क्यों कि तुम्हारी कुहाड़ी की जो धार है ना बुठी हो जाए तुम्हारी कुहाड़ी कुहाड़ी न बचे खो जाए अपनी असलत लोहे में ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि अपनी असलियत ब्रह्म में खो जाए इसलिए बोलते हैं ब्रह्म का चिंतन करो ब्रह्म का कोई चिंतन होता है ये बुद्धि को अपनी असलियत में लाने के लिए ब्रह्म से ही तो बुद्धि फूर्ती है ब्रह्म से ही तो मन फूरता है जगत का चिंतन करके उसको धार हो गए विषयों की अब ब्रह्म का चिंतन करो विषयों की धार बुठी करो अपनी असलियत में जगाओ जो आज तक अपने जीवन को काट रहे थे, ओम ओ कु लकड़े को काटती लेकिन सत्ता लकड़े ही लेती ऐसे ही तुम अपने जीवन को काटते हो जीवन की सत्ता लेकर ही ओम ओम ओम संसार के ऐसी कोई चीज नहीं जिसको पीकर आप उब न जाएं, जिसको खाकर आप उब न जाएं, जिसको देखकर आप उब न जाएं, जिससे मिलकर आप उब न जाएं। चाहे कोई भी चीज हो धन सत्ता पत्नी परिवार शराब अमृत कीर्तन ताल मंजीरे ठाकुर जी दिखने वाले जिसको भी आप देखो आप उब जाएंगे एक अपना आपा है जिसको जितना भी पियो कभी नहीं उबोगे जितना भी मिलो कभी नहीं उबोगे जितना भी उसका सानिध्य लोग कभी थकान न होगी एक अपने आप से आप नहीं थक पाते और सबसे थक जाते हैं मन से थक जाते हैं, इंद्रियों से थक जाते हैं जगने से थक जाते हैं सोने से भी थक जाते हैं पलंग से भी थक जाते हैं और कुर्सी से भी थक जाते हैं मिठाइयों से भी थक जाते हैं लेकिन भैया उन सबको तुम छोड़ देते हो पलंग को छोड़कर कुर्सी पे आते हो कुर्सी को छोड़कर शहर करने जाते हो शहर को छोड़कर फिर उधर जाते इधर आते लेकिन तुम अपने आप को कब छोड़ा है तुमने जीवन को छोड़कर मौत पे जाते हो मौत को छोड़कर फिर जीवन में आते हो उन दोनों को छोड़कर समाधि में जाते हो समाधि को भी छोड़ देते हो फिर बाहर आते हो अपने आप को तुम कभी नहीं छोड़ सकते हो यार वही तुम्हारा यार है वही तुम हो जिसको तुम कभी न छोड़ सको वो परमात्मा है वो तुम हो और जिसको सदा साथ में रख सके उसका नाम माया है बस सीधी तो बात है ढूंढते जाओ जिसको तुम नहीं छोड़ सकते वो कौन है और जिसको रखने के बावजूद भी तुम रख नहीं सकते वो कौन है जिसको तुम रखने के हजार हजार प्रयत्न करो लाख लाख प्रयत्न करो अरबों खरबों प्रयत्न करो जिसको तुम सदा न रख सको समझ लेना की धोखा है माया है और जिसको तुम करोड़ों खरबों अरबों खरबों प्रयत्न करो और जिसको तुम न छोड़ सको समझ लेना कि वो ईश्वर है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते वो ईश्वर है और जिसको तुम रख नहीं सकते वो माया है अब बारीकी से जरा खोजना तुम किसको नहीं छोड़ सकते तुम शरीर को भी छोड़ देते हो स्वर्ग को भी छोड़ देते हो नरक को भी छोड़ देते हो समाधि को भी छोड़ देते हो गीतों को भी छोड़ देते हो झगड़ा को भी छोड़ देते हो गुस्से को भी छोड़ देते हो गुस्सा भी सतत नहीं कर सकते हो सेक्स भी सतत नहीं कर सकते हो दारू भी सतत नहीं पी सकते हो रुपए भी सतत साथ में नहीं रख सकते जब शरीर साथ में नहीं रख सकते हो सतत तो भैया और क्या रख सकते हो मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊ मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं तो तुम तो हो मरने की तो तुम्हारी कल्पना है शरीर में मैं बांधे हुए तुम हो शरीर तुम बदलते हैं हजार हजार शरीर बदल गए हजार हजार शरीर मिट गए लेकिन तुम नहीं मिटे यार हजार हजार मन के भाव मिट गए तुम न मिटे हजार हजार बुद्धि के निर्णय मिट गए लेकिन तुम न मिटे हजार हजार मित्र और शत्रु मिट गए तुम न मिटे हजार हजार मकान और दुकान हजार जन्मों में मिट गए लेकिन तुम न मिटे हजार हजार भोग मिट गए लेकिन तुम न मिटे जो न मिटा है वो ईश्वर है और जो मिट गया वो माया है बस इतना ही कहना है फिर भी कुछ रह जाता है क्योंकि तुम पूर्ण हो क्या किया जाए ओम होम, होम, होम, होम, होम। ओम होम। ओम ओम ओम ओ ओ जीत सिंह ने शराब पी ली थी मवालियों के टोले में कुछ दिन सहमत हो गया था तो सम्राट भांग शराब गंजेड़ी भंगेड़ियों के संग में धीरे धीरे वो अपने को एक दिनहीन व्यक्ति मानने लगा था तो राजपाठ का अधिकारी था तो सम्राट पिता ने राजतिलक कर छोड़ा था लेकिन उस राजिलक की बात भूल गया वो भांग के तिलक में चला गया भंगेड़ियों के गंजेड़ियों के संग में फिर भिक्षा कहाँ मिलती है रुपए ज्यादा कहाँ मिलते हैं ऐसी चर्चा हुँ, चर्चा हुँ, सुनते समाते इसकी भी रुचि है चलो सम्राट बहुत दाता है दान देता है सम्राट एकादशी पूर्णम अमावस्या सावन का महीना पुरुषोत्तम महीना मैं विशेष दान करता और जब कभी मौज आ जाता है तो एक दो अशरफिया भी दे देता है पांच दस अशर्फिया भी दे देता है वो अजीत सिंह नशे के मद में सुबह सुबह उठा जाकर द्वारपालों के वहां गिड़गिड़ाया कि मुझे जाने दो मुझे सम्राट के पास जाना है देखते हैं कि है तो राजकुमार है तो सम्राट हालत बुरी है बोलते तू तो, तो यार सम्राट जैसा लगता है मैं कहा कि लगता तो सम्राट जैसा हूं लेकिन बड़ा गरीब हूँ बड़ा दिनहीन हूं दया करो जाने दो फिर दूसरे सिपाही मिले आगे दूसरे सिपाही ने कहा यार तू तो हमारे सम्राट जैसा लग रहा है राजकुमार जैसा लग रहा है बोले ऐसा मत कहो राजकुमार या सम्राट सुनेगा तो तेरे को मेरे को जेल में डाल देंगे मुझे जाने दो मैं दया का पात्र हूँ आए राजदरबार में तो वजीर कोई खास हिसाब कर रहे थे वर्ष के अंतिम दिन थे चश्मा चढ़ा था वजीर को कहा कि कृपा करके मुझे सम्राट की मुलाकात कराओ वजीर ने चश्मा उठाकर देखा कि अल्लाह अभी तो इनके ही आदेश और आर्डरों की मैं राह देख रहा हूँ और ये मारा मारा फिर रहा है हर ए नशा तेरा दुर्भाग्य उसने कहा कि मैं आपको सम्राट मिला दू आप क्या चाहते हैं बोले एक आद अशर भी चाहता हूँ बड़ा दुखी हूँ सम्राट तो तब मिलेंगे जब मेरी बात मानोगे दही और घी तुलसी के पत्ते मिले हुए एक कटोरी आप पी लो तो मैं आपको सम्राट मिला दूंगा और कभी आपसे दूर भी ना होगा एक कटोरी पी ली दही घी मिश्रित नशा उतर गया वजीर पूछता है कि अब मैं तुम्हें सम्राट को मिलाने की कोशिश कर रहा हूं वो सम्राट कहता है कि सम्राट मुझसे जुदा कब था ये तो मेरी बेवकूफी थी मेरा नशा था नशा उतरते ही मुझे पता चला कि मेरा ही नाम सम्राट था यार नाहक भिखारियों के संग में भीख मांग रहा था नाहक भिखारियों के संग में भीख मांग रहा था ऐसे अज्ञान का नशा उतरता है फिर पता चलता है कि मेरा ही नाम ईश्वर था मेरा ही नाम ब्रह्म था मेरा ही नाम सुख था मेरा ही नाम चैतन्य था अभी देह को मेहमान बैठे हैं, उसी सोच रहे हैं कि कहीं और बैठा है पुकारो चिल्लाओ चीखो और आ जाएगा कभी आया नहीं चीखने चिल्लाने पुकारने से कभी आया नहीं अपनी बेवकूफी को छान छान के दूर करो तो फिर कभी तुमसे दूर गया ही नहीं बस इतना ही कहूंगा जाता कहने को बचता नहीं फिर भी कुछ रह जाता है ओ, ओ, इस राज को जो समझते हैं वे प्राये चुप हो जाते हैं क्योंकि वाणी का विषय नहीं है कोई कोई महापुरुष नितान्त साहस करते हैं और जिन्होंने ज्यादा साहस किया वे शूली पे चढ़े गए क्रॉस पे चढ़ाए गए जहर के प्याले उन्हें दिए गए ना समझ अरबों में है खरबों में है और इस राज को समझने वाला कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं पर है बहुमति तो मूर्खों की होती है बुद्धिमानों की नहीं और बुद्धिमानों में भी तत्ववेताओं तो की तो बहुमति होती ही नहीं जगत में बुद्धिमानों की कहीं बहुमति मिल सकती है हजार दो हजार मिल सकते हैं बुद्धिमान लेकिन आत्मवान तो कभी कभी कहीं कहीं होता है जो इस विशाल अनुभव को इस विशाल सत्य को नग्न सत्य को स्वीकार करने की बुद्धि जो जोड़ पाए वही सचमुच बुद्धिमान है बाल की खाल उतारने की अकल वाले तो कई हैं, ग्राहक से निपटाने की अकल सिखाने वाले तो कई बाप हैं, कोर्ट और कचेरियों में मुकदमा लड़ने की तरकीब जानने वाले तो कई वकील हैं, लेकिन मौत से पार होने की तरकीब कोई जानने वाला वकील मिल जाए असली ग्राहक से निपटने की कोई तरकीब सिखाने वाला असली कोई सत मिल जाए सतगुरु मिल जाए तब पता चलता है कि हाय रे हाय वकीलो हाय असीलो हाये पिता तुमको सबको प्रणाम हो तुम कई मुकदमे लड़के देते हो लेकिन मौत का मुकदमा बाकी रह जाता है कई ग्राहकों से निपटने की कला दे देते हो लेकिन आखिरी ग्राहक रह जाता है कई भोग दे सकते हो लेकिन मृत्यु के एक झटके में सब छूट जाता है धन्य है उन बुद्ध पुरुषों को जो ज्ञान के एक झटके से वे नहीं कर सकते वो चाहते ही नहीं वे तो तुम्हारी कृपा चाहते हैं बाद में तुम यदि बोध को उपलब्ध हो जाते हो अपने आप में ठीक से जग जाते हो तो वो देवता लोग तुम्हारा दर्शन करके अपना भाग्य बनाया करते हैं तुम्हारी कृपा लेकर अपना वैभव सजाया करते हैं यो एवं जानाति उपनिषद कह रही है तुम्हारी बात यो एवं ब्रह्मी देव ब्रह्मी एवं ब्रह्म जाना तेम देवा बलिम भी हती बलिम विहति। जो ब्रह्म को जानता है देवता लोग उसे नमस्कार करते बलि देते मैं आनंद स्वरूप था ये मुझे पता न था मैं आनंद स्वरूप नहीं हूं ऐसी जो मेरी मति थी वो मेरी दुर्मति थी अब कहा चली गई कोई पता नहीं नास्ति ब्रह्म सदानंदम इति मे दुर्मति स्थिता को स न जाना यदा हम तो बपोस्थिता मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप नहीं हूं ऐसी जो मेरी मति थी वो मेरी दुर्मति ही थी अब जब मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया तो वो मेरी दुर्मति कहा चली गई पता ही नहीं जिसको मति लगती है वो जगत है और जो मति को लगता है वो जगदीश्वर है यही मैं कहना चाहता था और ज्यादा कुछ नहीं कहता फिर भी कुछ रह जाता है मतिन लखे जो मति लखे सो में शुद्ध अपार जिसको बुद्धि नहीं देखती जिसको बुद्धि नहीं देखती जो बुद्धि को देखता है जहां वाणी नहीं पहुंचती लेकिन जिससे वाणी पहुंचने का कोशिश कर रही है जहां तुम्हारी नजर नहीं जाती लेकिन जिससे तुम्हारी नजर दौड़ती है वो चेतन आत्मा है और वो तुम हो इतना ही कहता हूं फिर भी कुछ रह जाएगा ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। ये ब्रह्म विद्या पवित्र दिल में प्रकाशित होती है और अपवित्र दिल को शुद्ध कर देती है इसका एक वचन सुनने वाला भी हजारों गौदान करने वाले पुण्य पुण्यात्मा से कम नहीं है वो एक क्षण भी इस वचनों को तुमने गहराई से सोचा सुना मनन किया तो स्वर्ग का सुख तो चौट जाएगा ये ऐसी खबरें हैं लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे साधक इतने लोभी नहीं इतने इंद्रियों के गुलाम नहीं विषयों के लम्पट्टू नहीं हैं कि यहां के भोग या स्वर्ग के भोगों के लिए अपना जीवन व्यर्थ करें वे जीवन के मूल्य को जानते हैं एक क्षण क्षण बड़ी कीमती है श्वास जब खत्म हो जाते तो एक श्वास लेने के लिए एक लाख रुपया खर्च तो आप ज्यादा श्वास नहीं ले सकते हो श्वास चलाने वाले जो डॉक्टर है वे भी बेचारे मर जाते हैं तो तुम्हारी हमारी क्या बात एक एक निकला हुआ तीर वापस नहीं लौटता निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता ऐसे ही बीता हुआ श्वास फिर वापस नहीं आता उसलिए जीवन का खूब कदर करो आह हो हो मैं समय मत गवाओ व्यर्थ की चर्चा में समय मत गमाओ पहले अपना काम निपटा लो अपने घर एक बार जाकर आ जाओ फिर जगत में तुम घूमोगे उठोगे बैठोगे तुम्हारी हर अदा संसारियों के लिए करुणा और कृपा हो जाएगी तुम्हें करनी ना पड़ेगी हो जाएगी भैया तुम्हें लोगों का भला करना ना पड़ेगा अपना कल्याण करना न पड़ेगा होने लगेगा जैसे सूर्य के उदय होने से सब काम होने लगते हैं सूर्य को कुछ कृपा करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है करोड़ों करोड़ों जीव उससे लाभविंद होने लगते हैं ऐसे ही सूर्यों का सूर्य जब तुम अपने आप को अनुभव करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी प्रकृति पर करुणा और कृपा बरस रही है तो मेरे द्वारा ही बरस रही है फिर आपको हाहा हूह हे हे करके चिल्लाने के कोई आयोजन न करने पड़ेंगे कोई योजनाएं न बनानी पड़ेगी आपकी हर हरकत प्राणी मात्र के लिए कल्याणदायी हो जाएगी मनुष्य ही नहीं पशु और पक्षी के लिए आपका होना सार्थक हो जाएगा सच्चा बड़े में बड़ा काम तो ब्रह्मवेत्ता ही करते हैं जिन्हें हम आलसी या बाबा जी या मुफतिया कह लेते हैं नादानी में बड़े में बड़ा करुणा और कृपा का कार्य तो उन्हीं के द्वारा होता है और बिना परिश्रम के होता है और बिना पता के होता है हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि इन्होंने ये किया वो किया इतना मकान बनाया इतना आश्रम बनाया आश्रम बनाया मकान बनाया ये कोई करुणा कृपा नहीं है अपने आप में मस्त हो रहे हैं उनको छूकर जो हवा जा रही है वो भी कहीं सुख और शांति के पैगाम दिए जा रही है सच्चाई की खबरें भीतर से जगा रही है तो सचे में सचा देखना है तो ब्रह्म को ही देखना है महान में महान परोपकारी है तो ब्रह्म ही है और वो ब्रह्मवेता तुम हो सकते हो ब्रह्मवेता और तुम दूर नहीं हो ब्रह्मवेता और तुम एक ही हो यही मैं कहना चाहता हूं और कोई आगे कुछ बचता नहीं है फिर भी कुछ रह जाता है ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम रामतीर्थ कहते हैं मैं बुद्ध होकर आया लेकिन लोग मुझे न समझ पाए मैं कबीर होकर आया लेकिन लोग मुझे न हजम कर पाए मैं नानक होकर आया लेकिन लोग मुझे न सोच समझ पाए मैं जीसस बनकर आया मूर्खों ने मुझे शुली पे चढ़ा दिया क्रॉस पर मैं मंसूर बनकर आया मुझे शुली पे चढ़ा दिया मुझे न समझ पाए मैं कृष्ण बनकर आया लेकिन मुझे विनोद में ही लोगों ने बस न सुना मुझे न समझ पाए मैं राम बनकर आया था लेकिन मुझे आप समझ ना पाए अभी राम तीर्थ बनकर आया हूं और मेरा उपदेश यही है कि तुम भी वही हो क्या शुभ समाचार है क्या असलियत है आश्रम भी यही बात तुमको कहता है कि अनेक अनेक रूप तुम्हारे हमारे हैं और अब भी भी आश्रम होकर आए हैं कहीं कुछ होकर आए कहीं कुछ होकर आए और हम यही कहते हैं कि तुम भी वही हो जो अनंत अनंत संभावनाएं हो सकती है मानो तो इसी घड़ी निहाल हो जाओगे स्वर्ग में जाकर सुख क्या लोगे स्वर्ग के अधिष्ठाता तुम्हारे पैर छूने वाले की सेवा करने को तैयार है भृगु ऋषि के पैर छूते थे शुक्रा सेवा करते थे थोड़ा ध्यान किया धारणा सिद्ध हुई शुक्र को देखी विश्वाची अप्सरा चित्त मोहित हो गया शुक्र चले गए विश्वाची नाम की अप्सरा के मुंह में आकर शुक्र नितान्त मूर्ख भी नहीं थे और ब्रह्मवेता भी न थे बीच में झूलते थे त्रिशंकु की किनाई थे वे जैसा संग मिल गया जैसा देख लिया ऐसी इच्छा हो जाती थी नितान्त मूड नहीं थे मूर्ख नहीं थे कि कोई संकल्प सिद्ध न हो और नितान्त ज्ञानी नहीं थे कि कोई संकल्प उठे ही नहीं बीच में झुके खाते थे झोले खाते थे अप्सरा को देखा ध्यान में चित बह गया उसका चिंतन करने लगे चिंतन करते करते फिर सूक्ष्म शरीर से उसके पीछे गए ये चिंतन करते करते वो विहार करते करते सखियों के साथ नंदन मन में टहलने लगी पुष्पों के करीब पहुंची तमाल आदि वृक्ष और सुगंधित लताए और पुष्पों के इर्द गिर्द वो विश्वासी अपसरा टहल रही है लेकिन ये पहुंचे भैया स्वर्ग में स्वर्ग के अधिष्ठाता इंद्र के पास इंद्र को पता चला कि भृगु का सेवक शुक्र आ गया है इंद्र ने अपने सिंहासन पर शुक्र को बिठाया और अर्घ्य पाद से पूजन किया हालांकि इंद्र देवता है दूसरे के मन की बात को जानता है फिर भी ब्रह्म का सेवक है न कैसे भी आ गया विश्वाची के पीछे ही आया है लेकिन सेवक तो मेरे ब्रह्मवेता का है इसका पूजन करने से स्वर्ग की शोभा बढ़ती है शुक्र का पूजन किया है देवेंद्र ने आप पढ़ के देखो योग वशिष्ठ और बाद में कहा है अनुचरों को जाओ इन्हें विहार कराओ विहार कराओ तो समझ गए जाओ फिर विश्वाची दिखी शुक्र वहां पर गल गए विश्वाची वहां पर गल गई और दोनों स्वर्ग में रहे स्वर्ग में बहुत समय भोग भोगे ऐसा कोई भोग नहीं अपने आत्मा के सिवा और कोई चीज नहीं जिसमें से आपको उबान न आए अथवा जो चीज नाश न हो जाए शुक्र का चैतन्य नाश नहीं हुआ शुक्र का तत्व नाश न हुआ लेकिन शुक्र की रुचि नाश हो गई पुण्य नाश हो गया गिराए गए और ब्राह्मण के घर जन्म लिया है और उस विश्वाची को भी गिराया गया उसने राजकन्या होकर जन्म लिया और वहां फिर उनकी शादी हो जाती है और राजपाट पिता देकर ससरा राजपाट देकर चला जाता है ये भोगते हैं राजपाट और बाद में वो जो भूतपूर्व शुक्र था अभी जो सम्राट है बूढ़ा वो सोचा कि स्त्री महा आपदा है भोग महा आपदा है मैं तो बन में जाकर तब करूंगा स्त्री को राज्य को छोड़कर चला गया लेकिन अपने को नहीं छोड़ पाया अभी तक के आश्रम को छोड़ दिया स्वर्ग में पहुंचा स्वर्ग को छोड़ दिया ब्राह्मण के घर पहुंचा है ब्राह्मण को छोड़ दिया राज्य में पहुंचा है राज्य को छोड़ दिया जंगल में पहुंचा है अब जंगल को छोड़ेगा मौत में पहुंचेगा मौत को छोड़कर फिर तपस्वी वेश में पहुंचेगा अपने को वो छोड़ नहीं सकता है इस प्रकार उसने कई जन्म पाए कहीं बधिक हुआ कहीं हाथी हुआ कहीं लता हुआ कहीं हिरण हुआ और बधिक के तीर से चीखते चीखते प्राण देते देते मरा घूमता फिर ब्राह्मण के शरीर में आया घटी यंत्र किनाई उसने बहुत सारे जन्म पाए तब रघु जी की समाधि खुली देखा कि मेरा पुत्र जो मेरी टहल सेवा करता था और मैं समाधि में लग गया मेरा पुत्र भी थोड़ा बहुत समाधि करता था चिरंजीवी था मेरा सेवक पुत्र इसको किसने मारा भगु ऋषि कोप में आ गए मैं श्राप देकर काल को भस्म करता हूं मेरे पुत्र को अकाल ही काल ने मारा है कुपित हो गए पृथ्वी कांपने लगी महासमाधि में से उतरे हैं उनके कोप को देखकर काल मूर्ति मंत होकर विशाल काया धार कर प्रकट हुआ काल ने कहा कि ऋषिश्वर आपको अपना करिए और तुम्हारे कोप से मैं बिगड़ा नहीं मेरा कुछ नाश नहीं होगा मैं तो समय हूं समय की धारा में तो तुम्हारे हमारे जैसे कहीं आए गए मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी समय की धारा में ले लेता हूं रस तो सब भोजन है मेरे तो सब खिलौने हैं आकाश को जैसे कोई पत्थर कुछ हानि नहीं कर सकता पत्थर मारो किसी देहाध्यासी को पत्थर मारो किसी चीज को बंदूक मारो किसी आकार को मैं तो निराकार काल हूं मेरी कोई आकृति नहीं है मनुष्यों ने कल्पा है मुझ में, दिशा काल समय मुझ में कल्पी है मैं तो वही एक रस हूं क्योंकि मेरा प्रादुर्भाव एक रस चेतना से ही है इसलिए ऋषिश्वर तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते मैं श्राप से भयभीत होकर तुम्हारे आगे प्रकट नहीं हुआ हूं लेकिन तुम्हारे जैसे बुद्धवान यदि क्रोध करें तो औरों का क्या हाल होगा ये मैं प्रार्थना करने को प्रकट हुआ हूं ऋषिश्वर तुम्हारे पुत्र को मैंने नहीं मारा है उसको काल ने नहीं खाया उसको वासना ने खाया है काल तुम्हें नहीं खा सकता भैया काल तुम्हें नहीं मारता है वासना ही मारती है मौत क्या मारती है तुम्हें इच्छाएं वासनाएं मारती है जर्जरी भूत हो जाते हैं शरीर वासनाएं बच जाती है, फिर वासनाएं हैं शरीर साथ नहीं देता इसलिए वासना पूरी होने के लिए दूसरे शरीर मिलते हैं काल तुम्हें नहीं मारता है तुम्हें वासना मारती है ऋषिश्वर तुम समाधि से उतरे समाधि लगाकर देखो मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं मारा विश्वाची ने मारा है वो के पास गया इंद्र ने पूजन किया लेकिन भोगी का पूजन करो फिर भी भोग की वासना नहीं जाती उसकी और योगी का अनादर करो ज्ञानी का अनादर करो फिर भी उसकी ज्ञान की मस्ती नहीं जाती भोगी का पूजन करो फिर भी उसकी भोग की वासना नहीं जाती भोगी को पूरे भोग दे दो फिर भी उसकी वासना नहीं मिटती वो मिट जाता है वासना नहीं मिटती वो मिट गया विश्वासी के साथ भोग भोगते भोगते वो शुक्र मिट गया फिर ब्राह्मण हुआ फिर ये हुआ फिर वो हुआ अभी गंगा के किनारे युवक राजकुंभ ब्राह्मण पुत्र तप कर रहा है चलो तुम और हम दोनों गए गंगा किनारे देखा के तप कर रहा है वहां तो शरीर सूखा है उस शरीर को हिंसक पशुओं ने पक्षियों ने नाश नहीं किया क्योंकि अहिंसा प्रधान भगू का आश्रम था एकांत था लोगों की भीड़ भाड़ हिंसक व्यक्तियों की आने जाने की मानसिक और शारीरिक हिंसा करने वाले लोग उधर आते जाते नहीं थे इसलिए केवल भृगु के ही वाइब्रेशन थे जहां संत एकदम अकेले रहते हैं वहां संत के पूरे वाइब्रेशन मिलते हैं और जहां और मूर्ख लोग भी ज्यादा आते जाते हैं तो फिर संत के वाइब्रेशन माप के ही होते हैं मूर्खों के भी होते हैं फिर भी संत के वाइब्रेशन अपने अस्तित्व से नाश नहीं होते हैं फिर भी संत के वाइब्रेशन अपने अस्तित्व से नाश नहीं होते हैं तो निधान मृगु के आश्रम में शुक्र का शरीर मांस शून्य अस्थिया मात्र बचा था पक्षियों ने आल बना लिए थे पवन जब बहता था सर सर शब्द कर रहा था बांसु जैसी आवाज निकलती थी उस शरीर से गुजरते हुए पवन की उनके दांत भी बाहर ने खलाए थे मानो अपने इस नश्वर जीवन को हंसता है इस भोग की वासना को हंस रहा है खबर दे रहा है कि देखो अंत में ये हाल है निदान वहां से उसको जगाकर संकल्प बल से अपने पुत्र को शुक्र को उपदेश देने के निमित्त भगू ऋषि ने ज्ञात ज्ञ करने के निमित्त जगाया इतनी यात्रा करने के बाद इतने इतने शरीर छोड़ने के बाद उसने अपने आप को न छोड़ा और इतना भोग भोगने के बाद भी अंत में उसको भोगों में कहीं संतोष नहीं हुआ और वो शुक्र और तुम भ्रगु और तुम एक ही हो यही मैं कहना चाहता हूं और कोई ज्यादा बात नहीं है उन्होंने भृगु ऋषि ने अपने को जाना था तुमने नहीं जाना बात फर्क इतना ही है बाकी तुम और वो एक और ही हो तुम भी अपने को नहीं छोड़ सकते हो शुक्र अपने को नहीं छोड़ सकते ऐसे तुम भी अपने को नहीं छोड़ सकते हु. अपने को न छोड़ सकना वो आत्मा है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते वो परमात्मा है और जिसको छोड़ दिया वो सब माया है तुम आबू को छोड़ सकते हो अहमदाबाद को छोड़ दोगे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 जरा बाकी रह तो नहीं छता है जाग्ञा नहीं तो अजी गणू कहू कश बहुत बहुत कहना पड़ेगा कहा जा रहा है शाद शायद तुम कहने और सुनने से पार हो जाए उसलिए कहा जा रहा है शायद तुम कहने और सुनने से पार की खबरें सुन लो उसलिए कहा जा रहा है इशारे दिए जा रहे हैं आत्मा नहीं दे सकते हैं प्रभु को हम दे नहीं सकते लेकिन प्रभु की ओर के इशारे ही दे सकते हैं शास्त्र और संत तुमको ईश्वर नहीं दे सकते हैं और उनकी करुणा और कृपा के बिना तुम्हें ईश्वर मिल भी नहीं सकता वे तुमको ईश्वर के द्वार तक पहुंचा सकते हैं तुम्हारे बेवकूफी हटाएंगे ईश्वर तुमको देंगे नहीं ईश्वर तो तुम्हारा अपना है वो देंगे कैसे कहां से देंगे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 दो साथी तो चाहे नाश्ते में रहे वो चलने लगा दरवाजे से बाहर हो लिया मोहल्ले गलियां सड़कें लांगता लांगता और अपने घर पहुंचा अपना द्वार खटखटाया और चिल्लाया कि ये मेरा घर है ये मेरा घर है ये मेरा कुटुंब है ये मेरा देश है मेरा गांव है ऐसे ही ज्ञानवान तुम्हें अलग अलग स्टेशनों से पसार करते हैं